की एक, एक और पेशा दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर महेश परिमल के ललित निबंधों में से एक निबंध एरी सखी बरखा बहार आई लो फिर से आया हरियाला सावन पीओ पीयू बोल उठा पागल मन बादलों के पंख लगा उड़ गया रे रे दूर पिया के देश मुड़ गया रे। आज से कई वर्षों पहले कालीदास ने अपने नाटक आषाढ़ का एक दिन में एक कल्पना की थी उनका विरही यक्ष अपनी प्रियतमा यक्षिणी को बादलों के माध्यम से प्रेम संदेश भेजता है उस जमाने की वह कल्पना आज इंटरनेट ईमेल के जरिए साकार हो रही है इस कल्पना का साकार होना अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव है चारों ओर बारिश की फुहार से भीगा वातावरण है मोर अपनी मोरनी को के लिए पंख पसारे हुए है। कोयल की कुहु कुहु और पपीहे की पियू पियू जंगल को गुंजायमान कर रही है ऐसे में आकाश में तारों और चंद्रमा के साथ बादलों का खेल अपने पन की एक नई परिभाषा रच रहा है ऐसा लगता है मानो हरियाली मुस्कान के साथ सजी झजी धरती को आकाश की प्रियतमा बनने से अब कोई नहीं रोक सकता बारिश तो आकाश के द्वारा धरती को लिखा गया खुला प्रेम पत्र है धरती का अपनापन इतना गहरा है कि वह कभी रेन कोट पहन कर, कर, कर, बारिश का स्वागत नहीं करती वह तो इस बारिश, बारिश में, में, पूरी में पूरी तरह से भीग जाने भी में ही अपनी सार्थकता समझती है और भीगती भी है खूब भीगती है इतनी कि एक पल को धरती और आकाश दोनों ही एक मेव दिखाई देते हैं। क्या ये सार्थकता कहीं और देखने को मिल सकती है भला हाँ, हाँ, हाँ जब, जब कोई प्रिय अपनी, अपनी प्रियतमा, प्रियतमा से सावन, सावन की फुहारों के बीच है, मिलता है, है तब उनकी भावनाएं मौन हो जाती हैं और इसी मौन में, में, में दोनों, दोनों एक दूसरे को सब, सब कुछ कह देते हैं यही है प्रेम का शाश्वत रूप लेकिन कुछ लोग इससे अलग विचार रखते हैं। उनका मानना है की बरसात प्रेमियों को बहकाती है और वन उपवन को महकाती है यही मौसम होता है जब इसे कवि अपनी आंखों से देखता है कभी विरह की आग में जलती हुई प्रेसी के रूप में तो कभी अपनी प्रियतमा से मिलने को आतुर प्रेमी के रूप में कवियों ने हर रूप में इस बरसात को देखने का प्रयास किया है जिसे हम, हम कविताओं के रूप में सामने, सामने पाते, पाते हैं आषाढ़ का पहला, पहला दिन यदि, यदि दे मेरा बस, बस, चले बस चले ना तो इसे, इसे मैं, मैं इंडियन, इंडियन वैलेंटाइन डे घोषित कर दू, कर दू।, दू। आप कोई प्रेमी युगल है जिसने पहली बारिश में भीगना न सीखा हो बारिश हो रही हो बाइक पर दोनों ही सरपट भागे जा रहे हो ऐसे में कहीं भुटे का ठेला दिखाई दे जाए धुए में लिपटी भुट्टे की महक भला किसे रोकने के लिए विवश नहीं करती है बाइक रोककर एक ही भुट्टे के दो भाग कर जिसने नहीं खाए हो, उनके लिए तो स्वर्ग का आनंद भी व्यर्थ है प्रेम में डूबकर कविता लिखने वाले कवियों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो प्रेम में भीगना नहीं जानता वह विश्व का सबसे कंगाल व्यक्ति है वर्षा ऋतु प्रेम में डूबोने वाली ऋतु है प्रेम की अभिव्यक्ति में वर्षा की बूंदें बहुत ही सहायक होती हैं। हल्की फुहारें भला किसे अच्छी नहीं लगती क्या इसमें भीगकर हम कुछ भी महसूस नहीं करते हैं कोयल की कुहू कुहू और पपीहे की पिहू पिहू से जब हमारे आसपास का वातावरण गुंजायमान हो रहा हो ऐसा कौन होगा जिसे अपने प्रेम की याद न आए बहुत ही सोच समझ कर ही कालिदास ने बादलों को अपना कासिद बनाया था। वे जानते थे। जानते थे, थे कि इनसे बढ़कर और कोई नहीं है जो मेरे हृदय की संवेदनाओं को मेरी प्रेसी तक पहुंचा सके ये जहां भी बरसेंगे मेरी प्रेसी समझ जाएगी कि इन बादलों में ही कहीं छिपा है मेरे उस अपने का संदेश ये बरस जाएं तो मैं समझ जाऊंगी कि उन्होंने क्या संदेशा भिजवाया है बादलों के माध्यम से संदेशा भिजवाना आज के इंटरनेट के युग में भले ही हास्यास्पद लगता हो किंतु क्या सिर्फ इसी सोच के कारण हृदय की संवेदनाओं को शुष्क और निरस्त किया जा सकता है आज की पीढ़ी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह अपना संदेशा भेजने के लिए बादलों की प्रतीक्षा करे ईमेल और मोबाइल के रहते आज संवेदनाओं की नदिया सूख रही हैं। लैपटॉप का इस्तेमाल करने वाला प्रेमी भला प्रेम पत्रों की गहराई क्या जाने बंद लिफाफे में से निकलने वाला छोटा सा कागज अपने आप में प्रेम का साम्राज्य लिए होता है इसकी जानकारी इंटरनेट ये प्रेमी को भला कहां से होगी नए जमाने का अनादर हमें नहीं करना है परन्तु आषाढ़ के पहले दिन आकाश की ओर देखते हुए बादलों से यह प्रार्थना करें कि मेरे कंप्यूटर में वायरस का आक्रमण हो चुका है हे बादल हे बादल जिस तरह तू कालिदास के यक्ष का संदेशा ले गया था उसी तरह अब तू मेरा मैसेज भी ले जा तुझे तो वायरस का टेंशन नहीं है ना बादल आपकी आप जानकारी के लिए बता दें कालिदास द्वारा बादलों के माध्यम से एसएमएस करने की जो प्रणाली खोजी गई थी उस सिस्टम में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही टोटल फ्री हैं। हर प्रेमी इस सिस्टम का लाभ उठा सकते हैं अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महेश परिमल के ललित निबंधों में से एक निबंध एरी सखी बरखा आई। वाचक स्वर भारती परिमल